बने हैं जैन लोग भी मानते हैं कर्म से बने है। हैं बौद्ध भी मानते हैं कर्म से बने हैं ये मनीराम कैसे बने है। हैं हमारे पूर्व मीमांसक भी मानते हैं कर्म से बने हैं ये हमारा मन कैसे बना है कर्म से बना है तो तत्व का चिंतन तो वो कर सकता है जिसका भोग से वैराग्य हो अनात्मा में आसक्ति न हो जब भोग से वैराग्य नहीं है और अनात्मा में आसक्ति बनी हुई है तो अनारोपिताकार तत्व का चिंतन नहीं हो सकता अनारोपिताकार के माने समझो जैसे आप सोना पहचानना चाहते हैं या मिट्टी पहचानना चाहते हैं तो हम सोना को मिट्टी को एक तो बार तत्व मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इनको तत्व मान लेते हैं तो यदि आपको सोना पहचानना है और शकल पहचानते हैं कैसी के देखो कुंडल सोना है हार सोना है कंगन सोना है तब तो बोले नहीं भाई कंगन की शकल गढ़ी हुई है हार की शकल गढ़ी हुई है कुंडल की शकल गढ़ी हुई है ये सकल जिस उत्पादान में जिस मसाले में गढ़ी गई है जब सकल नहीं गढ़ी गई थी तब सोना क्या था जब सकल तोड़ दी जाएगी तब सोना क्या है यह विचार करना पड़ेगा तो बोले सिल्ली था सिल्ली पत्तियां थी करे वो भी आकार है भाई करे चूरा था कर वो भी आकार है वो द्रव है का वो भी आकार है अब आप कल्पित करो आपका आप कल्पना करो कि सोने की सकल क्या है महाराज बाहर तो मिलेगा ही नहीं न चूड़ा है न द्रव है न सिद्धि है न कंगन है न हार है न कुंडल है तब आपकी आंख बंद हो जाएगी सोना क्या है तो आपका मन सोने एक सोने की कल्पना करेगा ऐसा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा है अब अंतक करणावच्छिन्न सत से वो स्वर्ण सात प्रथा नहीं होगा ये उसकी प्रक्रिया होगी एक आदमी की कल्पना करो ईश्वर कैसा है एक ने कहा बानर की शक्ल में है एक ने कहा सुअर की शक्ल में है एक ने कहा घोड़े की शक्ल में है एक ने कहा मनुष्य की शक्ल में है देवता की शक्ल में है चार मुंह वाला है चार, चार हाथ वाला है गोरा है काला है अब इसको आप कहां देखोगे इंद्रिय से मन में देखना पड़ेगा तो मन में जो आकार होगा उसका चेतन और जो देखने वाला अंत चेतन है वो अंत और शिवाकारावच्छिन्न चेतन एक है कि नहीं लय होता है बोला छोड़ दो अंतकरण को और छोड़ दो आकार को और अखंड चैतन्य ये आपका स्वरूप है तो लय की प्रक्रिया आपको हम सुनाना चाहते हैं किसी ने हमसे कहा है? तो ये दो तरह के होते हैं वो एक लय प्रक्रिया और एक बाघ प्रक्रिया अपने को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जानना जान लेना और फिर अपने से पृथक प्रपंच को न देखना प्रपंच माने इंद्रजाल विस्तार ये प्रपंच शब्द जो है इसका संस्कृत में अर्थ है महाराज फैला हुआ मतलब पति विस्तारे पंचानन शब्द बनता है ना पंचानंद सिंह का मुंह तो पंचानंद माने सिंह तो पंचानंद माने फैला हुआ वा मुंह वाला ये पंचानंद शंकर जी को भी पंचानन बोलता है महाराज देवी का मन हुआ कि हमको एक सवारी चाहिए तो शंकर जी अपनी श्रीमती को खुश करने के लिए सिंह बन गए पंचानंद पहले से थे पंचानन सिंह हो गए हाँ कह लो हमारी पीठ पर बैठो हाँ, हाँ, हाँ ये देखो ये देवता की दुनिया है वो ये देवता के दुनिया है तो ये पंच माने प्रपंच पंच का प्रथमान रूप पंच माने पांच इंद्रिया पांच भूत पांच कर्मेंद्रिय पांच पांच प्राण और पंगलोपनिषद के अनुसार पांच अंतकरण अंतकरण का भी पांच भेद और फिर परब्रह्म परमात्मा के भी पांच वेद पेंगलोपनिषद में पेंगलोपनिषद में इनका वर्णन है तो पंच पंच पंच, पंच पंच परमात्मा पंच अंतकरण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच प्राण पंच कर्मेंद्रिय पंच विषय इनका जो पंच पंच पंच का जो प्रथमान रूप है पहला हुआ रूप है इंद्रजाल है उसका नाम है प्रपंच अरे तो एक तो जहाँ हम बैठे हैं, साधना शुरू कहाँ से करना जब कभी गड्ढे में गिर गए हों बोले भाई इस गड्ढे में तो हम गिरे हाथ नहीं लगा तो कैसे खड़े कैसे हो जो वहां पर तो गिर गए तो नाम रूप के जाल में तुम फंसे हुए हो तो नाम रूप को पकड़ करके ही उस जाल से ऊपर उठना गड्ढे की मिट्टी पकड़ के ही गड्ढे से ऊपर उठना तो हम देह में बस गए हैं तो देह में बस गए हैं तो ये रहा चांद और ये रहा खून और ये मांस और ये चर्बी और ये हड्डी है ये विष्ठा ये मोत्र नारायण शरीर को देखो इसको पंचभूत में लेन करो हमको एक महात्मा ने बताया था कभी खन्ना में एक महात्मा पे नंगे ही रहते थे गंगोत्री माई के घर में रहे वो कहीं वो नहीं उनका कोई स आश्रम नहीं बनाया था वो उन्होंने न पंचायती अखाड़ा था कोई न उदासीन पंचायती अखाड़ा और न निर्वाणी निरंजनी नंजनी रहते थे गंगोत्तरी माई के घर में जिस माता के घर में रहते थे उसका नाम उन्होंने गंगोत्तरी रख दिया था उन्होंने ही रखा था बोले कहा रहते हो क्या हम में रहते हैं हरिद्वार में नहीं रहते गंगोत्तरी में रहते हैं महाराज ऐसा मस्ताना था वृद्ध से बहुत वृद्ध थे और बाबा जी और दोनों तो एक साथ बैठे खन्ना में मैंने इलायची की पुड़िया उठाई उनसे पूछा ये क्या है ये नहीं इलायची की पुड़िया नहीं नहीं तो नहीं के रखे हुए थे उन्हीं के पास का ब्रह्म मेरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने ये दिया हो ब्रह्म कागज की पुड़िया है कि इलायची है कि छिलका है कि आनंद के फहारे थे उन्होंने कहा देखो बेटा तुम माटी और माटी से बनी चीज दुनिया में कोई है ये ख्याल छोड़ो, बस। तब क्या है बच का? माटी नहीं रहेगी हाँ हाँ तो मकान कहाँ रहेंगे पहाड़ कहाँ रहेंगे आ, ये पेड़ पौधे कहाँ होंगे है ये मनुष्य स्त्री पुरुष के शरीर कहाँ होंगे बोले केवल पानी डर आ रहा है बस तो, एक अलाव की रोशनी में केवल जल ही जल केवल जल ही जल दिख रहा है न उसमें श्रीमती है न श्रीमान न बेटा है न बाप न हिंदू है न मुसलमान है न हिंदुस्तान है न पाकिस्तान केवल जल ही जल केवल जल ही जल केवल पृथ्वी का ले कर दो जल में और देखो आसक्ति की सारे आसक्ति के सारे विषय कट जाएंगे तो ये कर्म की दुनिया दूसरी है भाव की दुनिया दूसरी है अपने मन को समाधि में ले जाने की दुनिया दूसरी है और जिसमें किसी शकल की कल्पना नहीं है उस पर परमात्मा का ज्ञान दूसरी चीज है यदि वो अपने से भिन्न है तो जाड़ है दृश्य है या कल्पित है या नित्य परोक्ष है यदि तो। अपने से अलग है तो नित्य परोक्ष है फिर तो उसका साक्षात्कार कभी हो ही नहीं सकता और यदि अपरा आत्मा उनसे भिन्न है तो कटा है पिटा है टूटा है जाने आने वाला है मरने वाला है जन्म मरण वाला है इसलिए आत्मा से अभिन्न होने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और ब्रह्म से अभिन्न होने पर ही आत्मा की पूर्णता होती है कार ने बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम वर्णन किया है इसलिए अपने को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जानकर प्रपंच की कल्पना छूट जाना इसको बोलते हैं बाघ प्रक्रिया और कार्य का शरीर का पंचभूत में पंचभूत का और भी लय की प्रक्रिया अब आपको कल सुना ओम नमो विश्व वा तीर्थ मृतकणपवन सर्व यहां मना ने को निरूपलूर्ण हो सुनाई पड़ता है ये तुर तुर। नस तो नहीं चाहिए एक लाउड स्पीकर न सुनाई पड़े तो बता देना चाहिए कि जैसे ठीक करना चाहिए जाके हमसे कहते हैं स्वामी जी सुनाई नहीं पड़ता है है? है नहीं पड़ता नहीं सुनाई पड़ता है वो सुनने के लिए नहीं आते हैं <laughs> <आगे। laughs> सुनाई नहीं पड़ता तो लाउड स्पीकर ठीक करवाना चाहिए आजकल तो जनता का युग है ना राय नाराय यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन की बुराई इसके लिए ईश्वर से प्रेम होना जरूरी है क्योंकि आपने अपने प्रेम को उठा के रख दिया चीजों में उसके बिना रहा नहीं जाता है सकल सूरत क्यों कोई चीजें तो आती जाती रहेंगी सकल सूरत आती जाती रहेगी यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं लीन करना चाहते हैं आत्मा में स्थित करना चाहते हैं भगवान में तन्वय करना चाहते हैं तो बाहर की वस्तुओं में अपना प्रेम देखकर फिर आप कैसे अपने आत्मा में बैठेंगे कैसे भगवान का चिंतन करेंगे और ही हीरा मोती की पोटली रख दी सड़क के उस पार और आंख बंद करके इधर बैठे ध्यान को तो बारम बार आंख खुलेगी ना देखने के लिए कि पोटली है कि नहीं अपने मन को अपने आप में स्थित करने के लिए धन की प्राप्ति से संतोष नहीं आत्मा की प्राप्ति से संतोष का भाव आना चाहिए, लिए रस के भोग से तृप्ति का नहीं आत्म का भाव हृदय होना चाहिए आप जबरदस्ती चाहें कि हम किसी चीज को किसी में फूस देंगे आपकी रति स्त्री पुरुष में नहीं आत्मा में होनी चाहिए आत्मरति रेवस्या आपकी तृप्ति अन्य रसादी में नहीं अपने में होनी चाहिए आपकी संतुष्टि में नहीं अपने में नहीं तब बाहर के काम धंधे का जो आकर्षण है वो कम होगा और कम होगा तब आप अपने मन को भीतर रख सकेंगे अब तो हम कभी कभी बंबई में कोई मोहल्ला देखते हैं तो लोगों से छज्जा घर की बहु बेटियों से मकान के छज्जे भरे रहते हैं हमको पुराने जमाने की याद है बहु बेटी यदि खिड़की में से झांकती हो दरवाजे में से झांकती हो तो घर के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे वो मना करते थे कि बेटी ऐसे नहीं करना चाहिए तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, मनोवृत्तिया हैं, जब देखो जब बाहर की ओर झांक रही हैं, जैसे घर में सुख नहीं है सड़क पर सुख घर में सुख नहीं है बाजार में सुख है घर में सुख नहीं है क्लब में सुख सिनेमा में सुख है तुम्हारा घर तो बिल्कुल खाली हो गया तो जब तक आत्मानंद या भागवतानंद से प्रेम नहीं होगा तब तक मनोवृत्ति बाहर चंचल होती रहेगी इसलिए पहली शर्त ये है अपने मन को अंतर्मुख करने के लिए कि आपने जो आनंद की स्थापना कर दी है कहा धन में भोग में शक्ल सूरत में कुर्सी में आपने अपना आनंद अपने कलेजे में से निकाल के बाहर स्थापित कर दिया तो उससे राग कम होने की जरूरत है और वो राग कम होगा तब जब आपने भीतर बैठे हुए आप अपने भीतर बैठे हुए परमेश्वर से राग करेंगे वही तन्मयता भी होगी तब ईश्वर में लय भी होगा तब जब बाहर का आकर्षण कुछ कम नहीं तो लय तो आपको उस रोज रोज प्रकृति देती है जब आप सुषुप्ति दशा में जाते हैं तो सारे विषयों का लय हो जाता है सारी इंद्रियों का लय हो जाता है सारी मनोवृत्तियों का लय हो जाता है तब सुषुप्ति होती है सुषुप्ति माने लयावस्था यदि आप साधन करके अभ्यास करके भी ऐसी ही लयावस्था प्राप्त करेंगे तो वो सुषुप्ति की तरह थोड़ी देर रहेगी और फिर चली जाएगी हमारे अष्टावक्र महामणि बोलते हैं समाधिया कर्माणी जहाती जगधीर जदि मनोरथान प्रलापाश्च कर्तुमायाति आयाति यदि ये मूर्ख लोग जगधी जिनकी बुद्धि जड़ वस्तुओं में लगी है जडी ही आपकी बुद्धि जड़ हो गई है का जड़ में लगी है जड़ में लगी तो जड़ हो गई तो जब तक बुद्धि जड़ वस्तुओं में समलग्न रहेगी तो थोड़ी देर के समाधि लग भी जाए थोड़ी देर के लिए तो फिर उससे ही मनोरथ करेंगे प्रलाप करेंगे आप अपने जीवन की ओर देखिए एक सज्जन संकीर्तन में खूब झाँक बजाते थे नाचते थे रोते थे गाते थे हमारे आश्रम की जान जब वहाँ आए अपनी रावटी में रावटी लगी हुई थी वो ठाकुर साहब तो नौकर ने आ, उनके शीशे का बर्तन फोड़ दिया था और उठाया जूता और वो पीटना शुरू किया कहा कीर्तन का प्रेम और कहा शीशे का बर्तन फूटने का क्रोध जल गया ना कीर्तन का जो रस था वो क्रोध की आग में जल गया तो परमार्थ के मार्ग में चलने के लिए ईश्वर से प्रेम चाहिए अपनी अंतरात्मा से जो प्रेम है उसको पहचानना चाहिए वैराग्या अभ्यास वैराग्याभ्याम कन्नी रोधा हम केवल अभ्यास करोगे वैराग्य नहीं होगा तो अभ्यास से थोड़ी देर के लिए लय हो जाएगा परंतु उठने पर फिर वहीं के वहीं और वैराग्य तो मन में हो परंतु अभ्यास न करो तो मौका आने पर वैराग्य काम नहीं देगा इसलिए अभ्यासे न, तो या, न अभ्यास नौते वैराग्य नभ्यास वैराग्याभ्याम अभ्याम निरोधा अकेला अभ्यास काम नहीं देगा अकेला वैराग्य काम नहीं देगा अगर आपको अपने मन को अंतर्मुख करने के रास्ते में चलना है बाबाजी लोगों को वेदांतियों को वैराग्य तो होता है लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं तो टिकाऊ नहीं होता और महाराज गृहस्थ लोग अभ्यास तो बहुत करते हैं परंतु वैराग्य नहीं होता है अब महाराज एक पहिए की गाड़ी है? एक पहिए की गाड़ी आपको परमेश्वर के पास कहा से पहुंचावे दोनों कहिया चाहिए ना अभ्यास वैराग्याभ्याम धन्य तन्यरोधा तो पहली बात यह है कि आप अपना आनंद सुगंध में मत रखिए नहीं तो दुर्गंध से द्वेष होगा स्वाद में मत रखिए नहीं तो भी स्वाद से द्वेष हो जाएगा सुंदरता में अपना आनंद मत रखिए नहीं तो कुरूपता से द्वेष हो जाएगा कोमल से राग मत रखिए नहीं तो कठोर से द्वेष हो जाएगा मधुर संगीत से राग मत रखिए राग मत कीजिए सुन लीजिए नहीं तो जब लय होते समय चित्त में तन्मय होते समय चित्त में जब कोई संगीत वहाँ नहीं मालूम पड़ेगा तो आपका मन बैठने का नाम नहीं लेगा इसलिए बाहर के शब्द से स्पर्श से रूप से रस से गंध से और बाहर से आने वाले सुख से और बाहर से आने वाले दुख से भी हो। विरक्त होकर अपने आत्मा में बैठा जाता है ये शास्त्री आ, संतों की आ, मर्यादा है अब दूसरी बात सुना तो पहले आनंद का विवेक करो कि वो अपने भीतर है बाहर नहीं कहां है कहाँ तो समाध है समाधि कोई हरकत नहीं ईश्वर में का कोई हरकत नहीं अपने आत्मा में का कोई हरकत नहीं उसका नाम चाहे कुछ रख लो पर बाहर नहीं है भीतर है सब तन्मयता लयावस्था आ गई अब दूसरी बात यह है ये, ये लयावस्था की चार प्रक्रिया इदम पदार्थ प्रधान वम पदार्थ प्रधान पदार्थ प्रधान और उभय पदार्थ प्रधान शास्त्र की बात आपको सुननी है कहानी किस्सा तो आप कहीं सुन लेंगे मनोरंजन तो कहीं भी कर लेंगे सत्संग में जाते हैं आप देखो ये सृष्टि कैसे हुई है इस पर विचार करेंगे हम एक महात्मा के पास जाते हैं बोले देखो शांति से बैठे हो कहा बैठे हो अच्छा दौड़ो शांति में से हवा पैदा हो गई दौड़ना जो है ना वो वायु है हवा का काम है दौड़ना तब तो फिर बोले शरीर में गर्मी आ जाएगी तो आज फिर पसीना हो जाएगा तो पानी तो फिर जम के माटी हो जाएगा है कि नहीं है तो माटी ये पसी माटी कहा से आई का पसीने से पसीना कहाँ से आया तो गर्मी से गर्मी कहां से आई का हवा से तो हवा कहा से आई का शांति में स्थिति में से गति निकली आओ आपको लय प्रक्रिया सुनाऊं में पहले आपके शरीर में जो हड्डी मांस चांदी मिट्टी है उसको मिट्टी में जाने दो खून को पानी में जाने दो गर्मी को तेज में मिलने दो सांस को हवा में मिलने दो और जो पोल है शरीर में उसको आकाश में मिल जाने दो फिर अब अब इसके आगे आप दुनिया को समेत के अपने शरीर में लाना चाहो तो नहीं आरोपी हो फिर कम पानी में पानी आग में आग हवा में हवा आसमान में आसमान समी अहम तत्व में समष्टि अहम तत्व समष्टि बुद्धि तत्व में उपनिषद में बिल्कुल स्पष्ट है जच्छेद बांग मनसी प्राज्ञा तेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति निये तद्यक्षे क्षांत आत्मनि कठोपनिषद कठोपनिषद स्पष्टम स्पष्टम बोल रही है कैसे अपने मन को कैसे अंतर्मुख करना अब रह गया आकाश देखो आकाश को तो यदि प्रकृति में लीन कर दो तो ये जगत की पद्धति से मैं हुआ होले नहीं लग गई समाधि और मैं देख रहा हूँ कि जिसको तुम प्रकृति कहते हो वो केवल जड़ नहीं है तो चेतन है इसी से प्रकृति ईश्वर का ही एक नाम है ये निर्णय ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ करके किया हुआ है हो प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टानता अनुपरोधा हमारा वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र कहता है जिसको संसारी लोग प्रकृति प्रकृति कहते हैं वो ब्रह्म का ही एक नाम है प्रकृतिश्च ब्रह्म कथम है प्रतिज्ञा दृष्टान्ता अनुधा प्रतिज्ञा है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान दृष्टांत है सोना माटी इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि के मूल में एक होना चाहिए दो नहीं एक जड़ता और एक चेतनता नहीं तो चेतनता रहे कि जड़ता रहे बड़ी सीधी बात है वो लोगों की समझ में सोचे तो आ सकते यह रहे कि मैं रहे बोलो एक मैं के सामने हजार यह आता जाता है ने? लेकिन मैं न रहे तो एक यह भी मालूम नहीं पड़ता मैं से यह है यह से मैं नहीं है मैं का जीवन नित्य है और यह का जीवन अनित्य है मालूम पढ़ना नित्य है और मालूम पढ़ने वाला अनित्य है सुश्रुक्ति भी मालूम पड़ती है, है और समाधि भी मालूम पड़ती है और प्रलय भी मालूम पड़ता है असल में ये सारी सृष्टि प्रकृति में लीन करके बैठो सबके लीन हो जाने पर द्रष्टा बन के जिसमें लीन हुआ है वो प्रकृति नहीं है अंतर्यामी परमेश्वर है परमेश्वर के ध्यान में बैठो का असल में और धेय में जो चेतन है वो अखंड है एक है और उसमें फिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है अद्वितीय होकर बैठ अद्भुत है आप शब्द को लीजिए, अयम आत्मा ब्रह आत्मा बंद शब्द भी लीजिए और ध्यान भी कीजिए ये एक स्थिति में शब्द भी हो सो हो ये विचार नहीं है हो या प्यास है शब्द मुंह से मुंह में शब्द है और हृदय में भाव है भाकर श्रद्धा आ तो जाए बोले नहीं भाव नहीं है केवल शब्द ही बोलो कहा ठीक है बोलो भाव आ जाएगा तो अकेले शब्द को दोहराना अकेले भाव को दोहराना भाव ही करो शब्द मत बोलो शब्द और भाव दोनों को रखो ये सब प्रक्रिया है हो ये बात के सुधा नाम का जो ग्रंथ है ना उसमें इस प्रक्रिया का वर्णन किया है। श्री विद्यारण स्वामी की जी का है उसमें और देखो केवल शब्द से दोहराओ अयम आत्मा ब्रह्मो मदतिरिक्त किंचिन्ना यह आत्मा ब्रह्म है ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है शब्द भी दोहराओ और इस निधिध्यासन की दृष्टि को भी अपनाओ दो दोनो बोले भाई अभी ध्यान नहीं होता है शब्द कोई ही दोहरा अच्छा शब्द की जरूरत नहीं है ध्यान कोई ही दोनों को एक साथ रखो, शब्द भी बढ़ते और दोनों को छोड़ दो न शब्द न भाव मा अंत शीतलताम तू लब्धायाम शीतलन जगा यदि तुम्हारा दिल ठंडा हो गया तो सारी दुनिया ठंडी हो गई ंत शीतलतायाम तू लबधायाम जगत तुम्हारा दिल ठंडा है तो दुनिया ठंडी है और तुम्हारा दिल जब गरमाया हुआ है तो सारी दुनिया गर्मा गर्मा ही है छठ तो आपका घर में मूड बिगड़ गया हो और ऑफिस में जाए तो हाँ जाके बरस पड़ेंगे और ऑफिस में मूड बिगड़ा हो और घर आ जाए ओहा, तो घर में कोलाल मचा देंगे तो घर में कुछ खराब नहीं है और ऑफिस में भी कुछ खराब नहीं है जो कुछ है सो तो सब भीतर ही है आ, एक बार मैं करनवास में करन था गंगा किनारे करणवास है श्री विजय बाबा जी महाराज वहाँ बहुत रहे बहुत तो तपस्या है सन तीस इक्कीस वहाँ एक पत्ता घाट है राधा कृष्ण का मंदिर है सीढ़ियों के ऊपर थोड़ी सी जगह थी उसमें से बड़ी दूर दूर तक गंगाजी दिखते तो मैं माला लेके बैठता श्री कृष्ण मंत्र का जप करने तो हमको दिखता कि हमारी माँ सामने खड़ी हैं और उनकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहा है रो रही हैं और कह रहे हैं कि बेटा घर आ जा स्वामी जी से मैंने कहा स्वामी जी बोले कि तुम्हारी माँ तो बहुत सुखी हैं वो तो हंसी खेल में है खुश है ये तुम्हारा मन ही है जो माँ बन के रोता है तो ना एक महीने रहा हो बस जब बैठे माला लेके तो मालूम माँ आके सामने खड़ी और रो गए जब एक महीने के बाद घर गया तो हमारी माँ को तो कल्पना ही नहीं थी कि मैं कहीं गंगा किनारे भजन करने के लिए किसी साधु के पास गया हूँ वो तो समझती थी कि जहाँ हमारे शिष्य लोग रहते हैं जहाँ से बहुत कमाई आती है दूर दूर हैं, वहाँ पैसा लेने के लिए गए हैं और आएंगे तो इतना कपड़ा आवेगा इतना रुपया आवेगा वो तो, तो बड़ी खुश थी कि बेटा कमा के लिए आवेगा है? देखो माँ के मन में कल्पना थी खुशी की है और मैं सचमुच भजन करने के लिए गंगा किनारे चला गया और मेरे मन में कल्पना थी माँ के रोने की जबकि माँ बहुत खुश थी ये अपना मन ही बहुत दुख देता है जब मालूम पड़ा कि नहीं मैं तो किसी साधु के साथ था वहां तब उसकी आंखों में आंसू आए तब वो रोने लगे ठीक तो करना है दुनिया को नहीं ठीक करना है अपने मन को यही सारे झगड़े की जड़ यही है तो नारायण सृष्टि की ओर से अपने मन को एक बार भीतर रहना तो इसको शरीर के सहारे भी लेते हैं हम शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया नहीं आपका मन स्थिर हो जाएगा एक चिंतन करते हैं जो भी लोग ये तीन नाड़ी नीचे से ऊपर की ओर चलते वो बीच बीच में गांठ लगाते हैं वो गुदा के पास एक गांठ, दो नाड़िया आपस में गांठ लगाते हैं बाएं वाली दायं गए, दायं वाली बाएं गुदा के पास एक मुख्री के पास दो नादी के पास तीन और उदय के पास चार कंठ के पास पांच दोनों आंखों के बीच में छह और फिर छ वो तो दोनों जो गांठ लगाती हैं उनके बीच में से एक बड़ी सूक्ष्म जैसे कमल के नाल में से ताप निकलता है ऐसी एक सीधी नारी जाती है वो गांत नहीं लगाती वो दोनों के बीच में से दोनों की गांठ को तो छेदती हुई निकल जाती है उस पर आप जरा सा अपने मन को एक बात है आप ये ध्यान करोगे तो आपका शरीर झुक नहीं सकता जितनी देर आपको ये ध्यान रहेगा शरीर को बिल्कुल सीधा रहना पड़ेगा रखना नहीं पड़ेगा हाँ शरीर सीधा हो जाएगा देखो यह ज्ञान का शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभाव जितनी देर आप ध्यान रखोगे उतनी देर आपका शरीर सीधा नहीं होगा सीधा होगा अब उस नाड़ी में से ऊपर कढ़िये तो सहस्त्र कमल है उसकी कर्ण पर गुरुदेव बैठे हैं और जाके उनमें समा उनमे एक उपासना पद्धति में लय की प्रक्रिया ये है पर इससे दुनिया पे छूटती है तो देखो तो शरीर में तीन ओंकार दोनों पांव और से एक आकार बना दोनों हाथ और हृदय से एक आकार बना और दोनों हाथों की भावे और नासिका से एक आकार बना इनके पीछे पीछे पीछे ओ ओ, ओ, ओ जाके ऊपर शांत होते बैठे अकार से उकार में उकार से मकार में, और मकार से तीनों अवस्था से अतीत जो तुरय वस्तु है उसमें जाके बैठ जा जाए बोले महाराज ये तो सब हमको नहीं होता बोले ठीक है बहुत बढ़िया ईमानदार है जो ये बताते हमको ये हो गया ये हो गया ये हो गया वो तो अपने मन की कल्पना के साथ डोलने लगते हैं। तो है, आपका मन निराधार नहीं बैठता है तो आप एक सकल सूरत मुरली मनोहर सीतान पर श्याम सुंदर धनुर्धारी श्री राम रामचंद्र त्रिशूलधारी शिव लीजिए और उनके सहारे से अपने मन को संसार से छुड़ाइए जब उनमें आप मन लगावेंगे तो संसार का चिंतन छुट जाएगा तो भावना करते हैं देखो एक तो लोगों में बैठ के जब व्यवहार करें तो परमात्मा के संबंध में चिंतन करें तिंतनम तत तत्कनम्योन्यम तत्प्रबोधनम एक तदेक पर ब्रह्मा दुर्गुदा उसी का चिंतन करो लोगों के गुण दोष का वर्णन हज कर गुण दोष तो रागद्वेश का जनक आपका मन कहा अटका हुआ है जैसा खाते हैं वैसा बमन होता है आप अपने मन में जैसी पूंजी रखते हैं वो आपकी जबान से व्यवहार से बाहर निकलता है तो भगवान का करो चिंतन उन्हीं के बारे में बोलो एक दूसरे को उन्हीं को समझाओ अन्योन्यम तत् प्रबोधनम एक दूसरे को समझाओ और उसी पर निष्ठा रख करके एकांत में बैठो पहले समझौता चाहिए हो अपने मन से विवेक चाहिए विचार चाहिए पहले उस लय अवस्था को समझो कि क्या होती है और असल में समझ और अवस्था ये दोनों दो जगह नहीं होती ये बात संसारी लोगों की समझ में नहीं आती है इसी से बड़ी गड़बड़ होती है वो जैसे आप घड़े को तो समझेंगे तो घड़ा धरती पर रहेगा और समझ आपके शरीर में रहेगी लेकिन आप परमात्मा को समझेंगे तो परमात्मा धरती पर और समझ भीतर ऐसे नहीं वो तो समझ और परमात्मा दोनों एक ही जगह रहते हैं इसलिए समझ अलग और परमात्मा अलग इनमें महाराज समझते तो बहुत हैं परिस्थिति कुछ नहीं तो तुमने परमेश्वर को उठा के कहीं अलग रख दिया है वो गोलोक में साकेत में वैकुंठ में रहता होगा हैं? और तुम धरती पर रहते हो यहां बैठ के समझने की कोशिश करते हो जिसको तुम समझना चाहते वो दूर और तुम दूर नहीं परमेश्वर तो बिल्कुल आपके पास है हमको क्या तू ढूंढे बंदे हम तो तेरे पास परमात्मा को समझ और समझ के बीच में समझ माने क्या होता है जिस समझ्या समझ माने जिसके माझ में जिसके मध्य में जिसके भीतर उसका विषय आकर के बैठता है उसको बोलते हैं सम्या समध्या, समध्या का हिंदी में उपाध्याय का जैसे ओझा हो जाता है वो उपाध्याय का धा उपाध्याय शब्द संस्कृत का और हिंदी में हो जाता है ओझा ध का ज जा हो जाता है झाजी झाझी ओझा जी ओझा जी भी कट गए तो झाझी हो गए उपाध्याय जी कटे तो ओझा बन गए तो ये शब्द बनते हैं तो ये जो आपकी समाधि है समधि है वही समझ बनके के बैठी हुई है आप अपनी समझ को देखिए उसमें क्या आपका लय हो अब अगले भावना लय स्वर्ग आवेवन उत्पन्नम सर्वथा जगद चेती ब्रह्माभ्या जो सृष्टि दिखाई पड़ती है इसकी दो प्रक्रिया हो एक तो मिट्टी पानी आग हवा आकाश